नमस्कार मैं अर्चना चाऊजी आप सभी का स्वागत करती हूं आइए आज सुने गोपाल दास नीरज जी की एक रचना शीर्षक है आज बसंत की रात आज बसंत की रा आज बसंत की रात गमन की बात न करना गमन की बात न करना धूल बिछाए फूल बिछोना बगिया पहने चांदी सोना बलिया फेंके जादू टोना महकूठे सब पात हवन की बात न करना वन की बात न करना आज बसंत की रात गमन की बात न करना गमन की बात न करना बोराई अमुआ की डाली गदराई गेहूँ की बाली सरसों खड़ी बजाए ताली झूम रहे जलजात शमन की बात न करना शमन की बात न करना आज बसंत की रात गमन की बात न करना गमन की बात न करना खिड़की खोल चंद्रमा झाके, चुनरी खींच सितारे टाके, मना करूं, शोर मचाके, कोयलिया अनखात गहन की बात न करना गहन की बात न करना आज बसंत की रात गमन की बात न करना गमन की बात न करना निंदिया बैरन सुधि बिसराई सेज निगोड़ी करे ढिठाई ताना मारे सौत जुनाई रह रह प्राण पिरात चुभन की बात न करना चुभन की बात न करना आज बसंत की रात गमन की बात न करना गमन की बात न करना ये पीली चूंदर ये चादर ये सुंदर छवि ये रसगागर जन मरण की ये राजकंवर सब भूखी सौगा गगन की बात न करना गगन की बात न करना आज बसंत की रात गमन की बात न करना गमन की बातन करना गमन की बातन करना